तो राजा लोग कुछ आए कि प्रभु आप उन्हें मुक्त करवाइए जरासल के केस से और यहां देव ऋषि नारायण जी ने कहा बोले प्रभु युद्धेश्वर महाराज जी यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में आपको निवेदन दिया भगवान कृष्ण ने उधव जी से पूछ लिया कि हम पहले मगध देश जाए बिहार जाए या पहले हम इंद्रप्रस्थ दिल्ली जाए तो उधव जी ने कहा कि हमें पहले इंद्रप्रस्थ चलना चाहिए पांडवों के पास तो भगवान सबसे पहले कहा गए पांडवों के पास पांडव बड़े प्रसन्न हुए भगवान का पूजन आदि किया भगवान ने कहा हे hey युधेश्वर महाराज जी आपने सब राजाओं पर विजय पा ली सब राजाओं ने आपको विजय घोषित कर दिया बड़ा मान लिया उस समय युद्धेश्वर महाराज जी ने कभी सबने तो मुझे सम्मानपूर्वक बड़ा मान लिया पर मगध देश के राजा जरासत ने मुझे अब तक बड़ा नहीं माना तो फिर भगवान क्या किए खुद भी संयासी बाबा बन गए अर्जुन को भी बना दिया भीम को भी बनाया और कहा चले गए मगध देश चले गए जरासन ब्राह्मणों को दान कर देता है भगवान भी लाइन में लग गए जब भगवान का लंबर आया भगवान ने कहा हे जरासन मैं तो तुमसे कुश्ती करना चाहता हूँ तो जरासन बोले सन्यासी बाबा बोल हमसे कुश्ती करेंगे देखे तो सरी जब टुकड़ टुकड़ देखा तो बोले देख भगोड़े मैं भगवानों से कुश्ती नहीं करता तू भगोड़ा है तू रण छोड़ है जब जब तेरा लड़ने का समय आता था मुझसे तू भग जाता था तुम तो भगोड़ों से नहीं लड़ता तो भगवान ने कहा अर्जुन कैसे रहेंगे बोले नहीं रहेंगे ठीक अर्जुन मेरी मार बर्दाश्त नहीं कर सकता तो बोले भीम कैसे रहेगा बोले हाँ भीम ठीक रहेगा, अब होता क्या था बोले सत्ताईस दिन भी धुआ है दिन में लड़ते रात को खूब भोजन कर रहे हैं हंसती मजदा हास प्रयास हो रहेगा अरे महाराज भीम तो परेशान हो गए क्योंकि भीम से शक्तिशाली था जरासन बहुत ताकत थी उसके अंदर आप भाई भीम सिंह तोड़े चिंता मगन सत्ता इस बार दिन चल रहेगा उस समय भगवान ने एक को चिरा तो तीनके को चिरने का मतलब क्या है इसको चिरना पड़ेगा और तिंके के सीधे हिस्से को उल्टी जगह और उल्टे को सीधे जगह फेंक दिया भीम सिंह समझ गया। भीम सिंह ने जरासन को चीर दिया बीचो बीज भीच से उसके दाएं अंक को बाई और बाय अंक को दाई और फेंक दिया इस तरह से भगवान कृष्ण ने जरासन की लीला को समाप्त करवा दिया बीस हजार राजाओं को भैरव झग्के से क्या करवा दिया मुक्त करवा दिया और उन 20,800 राजाओं ने बड़ा सुंदर श्लोक कहा यह भागवत का मंत्र है इस मंत्र से कलेशों का नाश होता उठाएगा तो आज जो हमारी आठ दिन की तपस्या थी वो नौवे दिन रंग लाई और हम इस कलेश नाशक मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आइए सब मेरे पीछे उच्चारण कीजिए कृष्णा वासुदेवाय हरे परमात्म ने प्रणत कलेष नाशाय गोविंदा नमो नमः नमो नमः तो हमने जो है वो जिस मंत्र का उच्चारण किया हम इस मंत्र की श्रद्धांजलि उन जीवों को उन आत्माओं को अर्पित करते हैं जो तड़प रही है जिनका कोई करने कराने वाला नहीं जिन्हें मानव शरीर नहीं मिला कोई पशु की योनि मिल गई कोई पक्षी की योनि मिल गई कोई टी कोई पतंगा कोई कीड़े मकोड़े आदि मरे और जुलों के संसार से चले गए तो हम जो है इस मंत्र की श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करते हैं उन लावारिस जीवों को करते हैं जिनका कोई करने वाला नहीं जो भटक रहे संसार में उन प्रेतों को हमेशा लोग को अर्पित करते होंगे कि भगवान उन्हें शांति दे उन सबका कल्याण करे बोलो भक्त अवस्थल भगवान की जय अब महाराज इस प्रकार से भगवान ने बीस राजाओं की रक्षा करी जरासन जो था उनके पिता का नाम था बृहद एक समय जरासन ऋषि के पास गए संतान चाहिए हमें तो ऋषि ने प्रसाद दे दिया अब हुआ कि पत्नियां दोती प्रसाद एक रानी का था तो जरासन ने क्या लालच करी अपना बृहदरथ ने क्या लालच की कि प्रसाद के दो भाग कर दिए आधा एक रानी को आधा एक रानी को खिला दिया था दोनों रानियां गर्भवती तो हो गई प्रसाद का तो असर हुआ पर समय आने पर आधा बच्चा एक रानी से आधा बच्चा दूसरी रानी से हुआ बड़े भाई इस बच्चे का क्या करेंगे उसे जंगल में फेंक दिया उस समय जो जरा नाम की तंत्र मंत्र करने वाली डायन थी क्योंकि उसे राजा भरद्रथ ने अपने राज्य से बाहर कर दिया था उसने कहा कि आज मौका है राजा की नजर में एक अच्छा बनने का वो समझ गए कि यह तो राजा भरद्रथ के बेटा है उस डायन ने बच्चे को जोड़ा बीच में तो पूरा बच्चे को सी दिया और तंत्र मंत्र कर, कर सफल लाई बच्चा जी गया राजा ब्रजरथ के पास लेकर चले गई लो राजन आपका छोरा राजा प्रसन्न हो गए और राजा ने डायन के नाम से ही बच्चे का नाम रख दिया जरासन कोई से मार नहीं सकता था उसे तो वही मार सकता जो उसके अंग को चीर कर इसके अंग को दाएं को बाएं और बाएं को दाएं फेंक दे तो आज भगवान ये राज बताते हैं भीम सिंह को और भगवान ने सब राजाओं का उधार कर दिया अब श्री सुखदेव को स्वामी जी श्री परीक्षित महाराज जी को कहते हैं भगवान के परम भक्त श्री सुधामा का चरित्र सुधामा को कहते हैं धनी और पत्नी को निर्धन अब आप विचार करें जिसके पति धनी होंगे तो क्या पत्नी धनी नहीं होगी तो पति को पति को धनी बता दिया बोले काय के धनी थे बोले भगवान की भक्ति के और पत्नी जी को कंगाल क्यों कह दिया बोले आए दिन यही रोती रहती थी इतना कुछ भजन करते हैं हम क्यों दुखी रहते हैं क्या? एक दिन सुधामा की पत्नी सुशीला देवी ने सुन लिया किसी ब्राह्मण से कि आपके स्वामी जी के घनिष्ठ मित्र हैं द्वारका दृष्टि कृष्ण हरे बड़े पैसे वाले अब तो सुशीला शुशी, जी के मन में बड़ी इच्छाएं जागृत होने लगी कि अब तो पूरे दिन गए अब तो सुख आएगा तो स्वामी जी आ गए सुनामा जी सुशीला जी ने पूछ लिया ये द्वारका